सभी अंतता खतरनाक सिद्ध होते हैं और सभी संगठन अनिवार्य रूप से संप्रदाय बनते हैं तो, तो संगठन कोई नहीं बनाना है जीवन जागृति केंद्र एक बिल्कुल मित्रों के मिलने का स्थल भर है कोई संगठन नहीं ऐसा कोई संगठन नहीं है कि उसकी सदस्यता से कोई बनता हो न ऐसा कोई संगठन कि वो कोई किसी विशेष विचारधारा को मान के उसका अनुयायी बनता हो अगर ठीक से मेरी बात समझे तो मैं किसी विचार को नहीं फैलाना चाहता विचार करने की प्रक्रिया को भर फैलाना चाहता मैं कोई आइडियोलॉजी या कोई सिद्धांत नहीं देना चाहता किसी को लेकिन प्रत्येक व्यक्ति सोचने समझने स्वयं सोचने समझने में कैसे समर्थ हो इसकी व्यवस्था देना चाहता हूं दूसरे जो संगठन है मिशन है उनकी नजर बिल्कुल दूसरी है उनकी नजर ये है कि वो कोई विचार आपके दिमागों में डालना चाहते तो एक तो सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि न कोई संप्रदाय न कोई संगठन बस कुछ मित्रों को ये ठीक लगता है कि समाज में देश में सोच विचार की क्रांति हो प्रत्येक व्यक्ति सोचने लगे और सोचने में जो बाधाएं हैं वो दूर हो सके फिर वो क्या सोचे और उसका सोचना उसे कहां ले जाए इस सब के लिए हम कोई उसको बांधने की चेष्टा में नहीं मेरी समझ यह है कि अगर सम्यक चिंतन शुरू हो तो आदमी वहीं पहुंचेगा जहां सकते पुराने सारे संप्रदाय ये कोशिश करते रहे सारे संगठन कि आदमी में सोचना पैगा न हो पाए वो जो बताते हैं वो उसमें बैठ जाए और उनको ये डर भी रहा है कि अगर उसने सोचा तो हो सकता है जो हम बताते हैं वो उससे राजी न हो तो जो लोग भी कोई आइडियोलॉजी देना चाहते हैं समाज को कोई सिद्धांत देना चाहते हैं वो हमेशा विचारने के दुश्मन होंगे क्योंकि तो उनको, उनको हमेशा डर होगा कि विचार कहीं ऐसा ना हो कि ये सिद्धांत की विपरीत पढ़ इसलिए मैं तो कोई सिद्धांत देना नहीं चाहता मैं तो कैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के सिद्धांत को खोज सके उसकी प्रक्रियाओं से कैसे साफ हो सके फिर जहां उसकी प्रक्रियाओं से ले जाए वो जाए हमारा कोई आग्रह नहीं कि वो यहां जाए यहां जाए ये यह बने ये हो ये सब सवाल नहीं लेकिन वो स्वतंत्र चेतना उसके भीतर जन्म जाए इतनी हमारी टिकट अगर ये ख्याल में आ गया तो जीवन जागृति के कोई संगठन नहीं है ये तो पहले समझ में आ जाना सिर्फ मित्रों का एक मिलन स्थल है इसलिए उसमें वो लोग भी आ सकते हैं जो मेरे खिलाफ सोचते हो बस सोचते हो इतना काफी वो कोई कोई मेरे पक्ष में सोचना चाहिए ये आग्रह उसमें नहीं होता ये आग्रह संप्रदाय बनाता है कि हमारे जो पक्ष में वो इकट्ठे हो जाएं, फिर जो विपक्ष में हो वो विपक्ष में इकट्ठे हो जाए और फिर उपद्रव शुरू हो गए मेरे विरोध में भी कोई सोचता हो बस सोचता हो उसका स्वागत है वो इस मित्रों के मिलन का हिस्सा बन सकता है इसलिए सबके लिए खुले द्वार उसके होने चाहिए फिर वहाँ क्या करिएगा काम कठिन हो गया क्योंकि अगर एक सिद्धांत लोगों के दिमाग में डालना हो तो काम बहुत सरल है मेरा काम कठिन है थोड़ा इसलिए अगर पांच साल से गांव-गांव में गाँग भटकता हूँ लेकिन वो जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो पाता क्योंकि अगर होगा तो लोग उसको उस तरह का बनाने की कोशिश में पड़ जाते हैं और वो मैं चाहता नहीं हूँ इसलिए थोड़ा सा नाजुक सवाल और वो नाजुक सवाल ये है कि जो लोग इकट्ठे होंगे तो वो क्या करें इकट्ठे हो अगर कोई झंडा गाड़ना हो इस्लाम का या कोई जैन धर्म का या मुसलमान धर्म का या कम्युनिज्म का तो बहुत आसान मामला है लोग इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ कोई झंडा गाड़ना नहीं जितने बड़े हुए झंडे सबको खड़ देने और अपना कोई गाड़ना नहीं थोड़ा मामला मुश्किल का है, लेकिन वो अगर ख्याल में आ जाए तो पड़ जाओ में इस मामले में मेरी दृष्टि ये है कि एक एक व्यक्ति अनूठा जीवन है और जो उसके भीतर होगा वो कभी किसी के भीतर नहीं हुआ है और मैं कभी किसी के भीतर हो सकता है लेकिन अब तक का जो मामला था वो अजीब था वो ये था एक आदमी तय करता है कि ये जो हुआ है यही सबके भीतर होना चाहिए और जो उसके भीतर हुआ वो बेचारा उसको आइडियल बना देता है आदर्श बना देता है और हजारों लोग वैसा होने की कोशिश करने लगते हैं ये कोशिश इतनी बड़ी हिंसा है जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है यानी गुरुओं ने जितनी बड़ी हिंसा की और किसी ने कभी नहीं हिटलर और चंगी खा इसके मुकाबले में कुछ हिंसक नहीं है क्योंकि गुरु ये कोशिश करता है कि एक क्वेश्चन ढांचा दे दिया एक पैटर्न कि अब तुम इसमें ढल जाओ और ढल गए तो सफल नहीं ढले तो गए अब तुम उस पैटर्न में ढलने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है और तुम जीवन की अलग ही किरण थे और तुम्हारा अपना ही रास्ता होने का था और तुम अपने ही रास्ते पर तो गए होते तो ही आनंदित हो सकते थे क्योंकि आनंद का एक ही मतलब है तुम्हारा जीवन जो हो सकता है अगर हो जाए तो आनंद मिलेगा और तुम्हारा जीवन जो हो सकता है अगर ना हो पाए तो तुम दुखी रहोगे और तुम्हारा जीवन वही हो सकता है जो तुम हो कोई दूसरा तुम्हारा जीवन नहीं है अगर तुम महावीर बनने की कोशिश किए तुम दुख में पड़ोगे अगर तुम गांधी बनने की कोशिश किए तुम दुख में पड़ने वाले अगर तुमने कृष्ण बनने की कोशिश की तुम झंझट में पड़े क्योंकि ये ये जो बनने की कोशिश है ना और और जब हम पूछते हैं पूछते हैं इसीलिए क्योंकि अब तक हमें इसी ढंग से सारा का सारा समझाया गया कि दूसरे से पूछ लो कोई बता देगा कि जीवन का लक्ष्य क्या मेरी अपनी समझ ये कहती है कि अनंत है जीवन और अनंत है लक्ष्य मेरा तो सर अनंत है जीवन और अनंत है लक्ष्य और प्रत्येक जीवन का अपना ही लक्ष्य और जब तक वो न मिल जाए तब तक, तक, तक बड़ी भटकने बड़ी बेचैनी बड़ी मुश्किल और वो तब तक, तक नहीं मिलेगा जब तक किसी और जैसा जीवन बनाने की कोशिश की वो मिली नहीं क्योंकि भटक गए तो हाँ, असल बात ये है कि जैसे ही तुम जान दो कि ये पूर्व धारणा है तुम मुक्त हो जाओगे पूर्व धारणा से मुक्त होने के लिए कुछ और नहीं करना होगा जैसे एक आदमी को हम कहें दो दो चार होते और वो कहें कि मैं तो अब तक मानता रहा कि दो, दो पांच होते भी समझ में आ गया कि दो दो चार होते लेकिन दो दो पांच होते इसको मैं कैसे छोड़ू हम उससे क्या कहेंगे तुम पावन होगा छोड़ने का सवाल भी समझ में आ गया कि दो दो चार होते तो दो दो पांच नहीं होते वो खत्म हो गई बात वो तो तभी तक होते थे दो दो पांच जब तक दो, दो दो चार नहीं होते थे मेरा तस्वीर है ना लेकिन बाद में पूछे की आपकी बात तो समझ गए दो दो चार होते अब ये बताइए कि वो दो दो जो पांच होते तो उसको कैसे छोड़े इसमें बताया जा वो छूट जाना चाहिए क्योंकि ये ये दूसरी बात जो समझ में आ गई ना तो गई वो तो कोई भी धारणा जो तुम पकड़े रहे हो अगर उस पर धारणा समझ में आ जाए तो वो छूट गई लेकिन तुम कहते हो वो भी अर्थपूर्ण है उसमें अर्थ दूसरा असल पूर्वधारणा में खतरा नहीं है वो तो छूट जाए लेकिन लोभ लगे हुए पूर्व धारणा में वो लोभ नहीं छूटते ये तो समझ में आ गया कि दो दो चार होते लेकिन किसी ने कहा है कि अगर दो दो पांच नहीं मानोगे तो नरक चले जाओ मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं किसी ने समझाया हुआ कि दो तो दो जो पांच मानता है वो स्वर्ग जाता है और जो दो दो पांच नहीं मानता वो नरक जाता है अब तुम्हें तो समझ में तो आ गया कि दो दो चार होते अब तुम कहते कैसे छोड़े अभी धारणा का सवाल नहीं है धारणा के पीछे कुछ और भी जुड़ा हुआ है जिसका सवाल आ गया वो सवाल ये है कि दो दो चार वाले ने तो पांच वाले ने तो कहा था स्वर्ग जाते आप कहते हैं कि दो दो चार वाला स्वर्ग जाएगा क्योंकि वो पहले में लोग जुड़ा हुआ है वो लोग जान ले रहा है असली सवाल ये सब देखने की जरूरत है अपने भीतर एक बात मेरी समझ में आ गई कि गलत है फिर छूटती क्यों नहीं, नहीं छूटती पीछे कोई लोग कोई भय है कोई प्रलोभन है दो और स्वार्थ है और वो स्वार्थ कहता है कि पकड़े रहो छोड़े तो मुश्किल में पड़ जाओ, समझे ना तो अब तुम्हें हमें उसकी जांच करनी पड़ेगी कि वो स्वार्थ क्या है अगर तुमने स्वार्थ को पकड़ लिया वो पकड़ नहीं पाओगे तब तो मुश्किल पड़ोगे भीतर से काम कर रहा है धारणा ऊपर है स्वार्थ भीतर वो स्वार्थ अगर तुमने पकड़ लिया तो ध्यान रहेगा पकड़ते ही वो स्वार्थ भी विलीन हो जाने वाला है क्योंकि सत्य से बड़ा कोई स्वार्थ नहीं है। किसी मनुष्य के लिए नहीं लेकिन पकड़ में ना आए तो मुश्किल अगर तुम एक बार पकड़ लो तो सत्य से बड़ा कोई स्वार्थ है ही नहीं इसलिए कोई भी स्वार्थ सत्य के सामने नहीं दिखता है लेकिन न पकड़ो और वो अनकॉन्सियस में अंधेरे में बैठा हुआ काम करता रहा तुम्हें पते नहीं चले वहां से तो वो धागे खींचता रहे तो यहां तुम सोचते रहो कि भाई ये तो समझ में आ गया कि ठीक नहीं लेकिन वो छूटे क्या पीछे कोई और चीज पकड़े हुए उसकी खोजिंग चली और मन के रास्ते बहुत जो चीज समझ में आ गई उसे छोड़ने की जरूरत ही नहीं उससे भीतरी छूट गई लेकिन न छूटती हो तो सोचना है कि ये मामला सिर्फ धारणा का नहीं है इसमें कुछ और लगाव भी पीछे जुड़े हुए और इतनी बात ध्यान रखना कि असत्य से चाहे किसी ने कितने ही प्रलोभन दिए हो कभी कोई हित उत्पन्न नहीं हो पाता लेकिन हमारे डर और भी कई तरह के प्रलोभन भी है भय भी बहुत तरह के हैं अब अभी एक घर में ठहरा हुआ था उस परिवार की लड़की मुझसे मिलने आए। और वो मुझसे कहने लगी कि आप कहते हैं कि बिना प्रेम के विवाह नहीं करना चाहिए ये बात गलत है। क्योंकि तो मैंने तो बिना प्रेम के विवाह किया था मेरा प्रेम पूरा है। नहीं अगर पूरा है तो बात खत्म हो गई मुझसे पूछने क्यों आई मेरी बात, तो तो बात ही थी तेरा तो अनुभव है ठीक है खत्म हो गई बात नहीं उसने कहने मुझे बात करनी आप बात करनी तो मुझे लगता है कि तुझे कुछ डर है घंटे पर उससे मैं बात किया वो कहने लगी आगी आगी बात समझ में आ गई। लेकिन मन मानने का नहीं करता मानने का नहीं करता क्योंकि मामले और उलझे हुए अब तुझे दिखाई पड़ रहा है कि तेरे पति से तेरा कोई प्रेम नहीं है तुझे पूरी तरह दिखाई पड़ रहा है लेकिन इसको तू देखनी नहीं चाहती क्योंकि ये देख बड़ा खतरा खड़ा हो जाए ये तथ्य देखना बहुत खतरनाक हो जाएगा क्योंकि फिर कुछ करना पड़ेगा क्योंकि फिर क्या करोगे और फिर समाज का इतना जाल है सारे उपद्रम वो लड़की एकदम रोने लगी जो इतनी तेजी से कह रही थी वो एकदम रोने लगी उसने कहा कि आप आप आगे बात ही मत करिए मैं तो इसीलिए लड़ने आई थी लेकिन अब मेरी ख्याल में आया मुझे ख्याल नहीं मैं इसलिए लड़ने आई थी कि मैं किसी तरह आपके सामने ये सिद्ध कर दूं कि सिर्फ विवाह से भी प्रेम हो सकता है तो निश्चिंत होगा तेरे भीतर को वही दिक्कत है प्रेम तो बिल्कुल नहीं लेकिन अब कोशिश करके मानना पड़ेगा कि प्रेम है क्योंकि और कोई उपाय नहीं अब वो प्रेम की बात लेके आई थी लेकिन वो प्रेम की बात सिद्धांत का मामला नहीं था उसके सामने उसके सामने भीतर कुछ और मामला था उस भीतर के मामले को या कुछ वर्ष हुए इंदौर से सचिन जबलपुर गए मुझसे कहा कि मैं ऋषिकेश गया अरविंद आश्रम गया और कहीं शांति नहीं मिली तो किसी ने आपका नाम ले दिया अरविंद आश्रम में तो वहां से यहां तो मुझे शांति चाहिए तो मैंने उन सज्जन को कहा वो कोई ठेकेदार हैं यहाँ इंदौर में और काफी पैसे वाले होंगे उनसे मैंने ये पूछा कि आप जब अशांति पैदा किए थे तो किससे पूछने गए थे अरविंद आश्रम गए थे ऋषि किस गए थे मेरे पास आए थे कहा गए शांति के लिए तो आप हमको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि वो अरविंद आश्रम हो शांति नहीं मिली वो आदमी ये कह रहा है कि ऋषि के कुछ नहीं सार कोई शांति नहीं मिली मैंने उनसे पूछा यही यहाँ से भी कहते जाओगे पहले कि तुम कैसे हुए जाओ मैं तुमसे ये समझ लू कि तुम अशांति किस पाए थे कौन गुरु तुम्हारा कुछ तुम जगह जाए तो अशांति तुमने पाई हो वो आदमी कहने लगा अशांति अशांति तो मत हो गया तो मैंने कहा आसान तुम खुद हो गए जी तुम मुझसे या किसी और से चाहते हो तो बहुत मुश्किल मामला आसान तुम हो गए तुम्हें समझना चाहिए कि आसान किस प्रक्रिया से हो गए कौन सा रस्ता अख्तियार किया जिससे आसान हो गए कौन सी तरकीब लगाई जिससे आसान हो गए ठीक उल्टे वापस लौट आओ एक आदमी चला गया पूर्व की तरफ वो कहता है कि मैं पश्चिम की तरफ कैसे जाओ तुम उल्ट चल पड़ो वापस खत्म अपनी जगह पर आ लेकिन मैंने कहा तुम बेईमान हो तुम जिस तरकीब से अशांत हो गए उसको छोड़ना भी नहीं चाहते और शांति की तरकीब भी चाहते यानी जो मामला चल रहा है पूरा बस माइंड में वो ये है कि वो अशांति होगी तो ठीक है वो कहेंगे वो तो छोड़िए उसका कुछ मतलब नहीं आप तो हमें शांति का रास्ता बता दीजिए यानी वो जो हम करते रहे जो हो रहा है वो तो ठीक उसे छोड़िए उससे क्या करना आपको आपको तो शांति का रास्ता बताइए अब आप समझते हैं कि शांति का रास्ता कहां से आ जाएगा इस आदमी को लौटना पड़ेगा क्योंकि अशांति एक यात्रा है और कदम कदम उठाए गए और जाल बढ़ाया गया इसको वापिस लौटना पड़ेगा वो कहता है उसकी तो और ये उसकी बात ही मत करिए तो मुझे शांत होने हो का रास्ता बता दीजिए मैं रुक जाओ, जाओ यहाँ और तुम मुझे ईमानदारी से कहो तुम आसान कैसे हो गए और अगर वो तुम नहीं कह सकते तो बात खत्म मुझे कुछ लेना देना नहीं और तुम किसी से ये जाकर मत कहना कि वहां में गया और शांत होकर नहीं लौटते क्योंकि इसका कोई संबंध ही नहीं मुझसे शांत होने का तुम्हारा मैं इतना कर सकता हूं कि तुम अशांत कैसे हुए उसकी प्रक्रिया की बात कर सकता हूं कि मैं ऐसे ऐसे अशांत हो गया मैं ये भी कह सकता हूं कि तुम ऐसे ऐसे शांत हो जाओगे और वो जो प्रक्रिया होगी थी वो सोल्टी होगी जो तुम्हारी अब हर आदमी अलग ढंग से अशांत हुआ है आपको तो भी हैं और सब आदमी एक गुरु के तो पास बैठ के एक मंत्र लेके शांत हो रहे हैं किसी बेटो कुछ ये हो ही नहीं सकता ये एबसाइड है बिल्कुल क्योंकि अशांत वो इंडिविजुअल ढंग से हुए और प्रत्येक के आसान होने का अपनी मेथेडोलॉजी वो दूसरे जैसी नहीं है और एक गुरु को पकड़े हुए और वो सबके कान फूक रहा है हम सबको शांत कर देंगे ये जीवन का जो मसला और उलझाव है उस उलझाव में एक बुनियादी बात समझ लेना कि जीवन का सब उलझाव नितंत वैयक्तिक है इसलिए सुलझाव भी व्यक्तिगत होने वाला है इसमें सामूहिक नुस्ख नहीं अभी तो ये तो भीतर की बात है अभी तो डॉक्टर्स ये कहने लगे जो अब नवीनतम शोध होती है वो ये होती है कि बीमारी भी एक एक की इंडिविजुअल अगर मुझको टीबी हो जाए और आपको टीबी हो जाए तो दो टीबी है ये एक टीबी नहीं है उसका उसका कारण यह है और इसीलिए एक ही दवाई हो सकता दोनों को काम ना करे बीमारी एक लेकिन वो आदमी का पूरा का पूरा कंपोजिशन अलग हो सकता है उस आदमी को पहले टीबी के मलेरिया हुआ हो मुझको ना हुआ हो तो वो जो टीबी उसके भीतर आई है उसके पीछे मलेरिया का सारा का सारा पृष्ठभूमि खड़ी हुई और मुझे मलेरिया हुआ नहीं कभी और टीबी हो गई तो मेरी टीवी के पीछे वो पृष्ठभूमि नहीं मलेरिया की जो उसके पीछे अब वो आदमी क्रोधी हो सकता है और मैं क्रोधी नहीं हूं तो मेरी टीवी औरतने की टीवी उस आदमी की जो औरतने की टीवी, वो क्रोध के जन्म भी उस टीवी को दूसरी शक्ल देंगे यानी अगर इसको गौर इस वक्त लेकिन ये कठिनाई है डॉक्टर की कि अगर हम ये मान लें एक एक बीमारी इंडिविजुअल है दुनिया में हो सकता क्योंकि तो आपका पूरा कम्पोजिशन पूरा आप जिस बात के बेटे आप ही है आपके बात दूसरा नहीं है और आप और मजा यह है कि अभी जो नवीनतम चिंतन चलता है वो ये कहता है एक बाप के भी दो बेटे एक ही बाप के बेटे नहीं है क्योंकि तो डेढ़ वर्ष में बाप बदल जाता है सब बदल जाता है डेढ़ वर्ष में मां बदल जाती है एक ही बाप के दो बेटे भी एक ही बाप के बेटे नहीं है डेढ़ वर्ष में आप दूसरा बेटा पैदा होता है दो तो साल बाद दो साल में मां भी बहुत बदल बाप भी बहुत बदल गया सारी धारा बदल गई इस नई धारा से भी इसे नया बेटा पैदा हुआ है इसके माँ बाप बिल्कुल अलग है इसलिए दो भाइयों में भी कोई तालमेल नहीं तो नहीं होने का कोई कारण ये कि भी कोई तालमेल नहीं हो वो जो दो बेजुड़मा बच्चे पैदा होते हैं वो भी बुनियादी रूप से अलग क्योंकि जो अणु उनको बनाते हैं वो दोनों अलग अलग अणु अब बाप के एक संभोग में कोई एक करोड़ बच्चे पैदा हो सकते हैं इतने अणु एक करोड़ जीवाणु है और वो एक करोड़ जीवाणु प्रत्येक इंडिविजुअल एक जीवाणु से दूसरा बिल्कुल वैसे ही भिन्न है जैसे हमारे पूरे समाज में हम भिन्न वो एक करोड़ जीवाणु जो है वो सब अलग अलग ढंग के और उनमें से एक एक बच्चे को पैदा करता है उसमें से दूसरा दूसरे बच्चे को पैदा करता है वो दोनों बच्चे अलग होने वाले हैं ये बहुत ध्यान से समझ लेना है कि जीवन अत्यंत वैयक्तिक है असली वै जीवन का सारा उलझाव व्यक्ति का उलझाव और अंततः सुलझाव सब व्यक्तिगत होंगे इसलिए मैं इतना जोर देता हूँ कि गुरु मुरु बेमानी की बातें किसी के पीछे चलना सब फिजूल है फिक्र तुम अपनी करो और अपने पूरे व्यक्तित्व की पूरे चित्त की करो ये मुझसे मत पूछो कि क्या लक्ष्य है वो लक्ष्य तो तुम्हारे जीवन भर चलने से उद्घाटित होगा जरूरी नहीं कि हो जाए क्योंकि लाख में से एक आध का होता दिखाई पड़ता है अब तक बाकी का तो होता ही नहीं वो जिन्हें लक्ष्य के जीते और मरते लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी भर है और वो संभावना कम हो जाएगी अगर तुमने किसी और के चक्कर में पढ़ के चलना शुरू किया तो एकदम कम हो जाएगी तुम किसी के चक्कर को मत मानना एक मौका तुम्हें भगवान ने दिया है तुमको बना दिया है तुम क्यों तो फिक्र करते हो तुम इसकी फिक्र करो की क्या मैं कर सकता हूँ कोशिश वो करूँ कूद जाऊं पूरी ताकत कोई फिक्र नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा कोई ठेका भी नहीं हो कि मिलना ही चाहिए कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं हो ऊपर से कि मिलना ही चाहिए लेकिन अगर तुम कूद गए तो वो जरूर मिल जाएगा तो जाए। क्योंकि तुम्हारे कूदने में ही उसकी मिलने की शुरुआत शुरू हो जाए तो अपने चित्र को समझो अपने व्यक्तित्व को समझो अपने को समझो और समझ उधार मतलब को भी क्योंकि किसी की भी समझ उसके अपने व्यक्तित्व की समझ यानी अगर मैं कुछ भी कहूंगा अगर मैं कोई जीवन का लक्ष्य भी बताऊं तो वो मेरे जीवन के लक्ष्य की समझ होगी मेरी तो मैं यही यही कह सकता हूं कि मैं अपने जीवन के लक्ष्य की समझ को किस किस भांति खोज रहा हूं वो लक्ष्य तो मेरे ही होने वाला है वो में ही हो सकता हूं तुम तुम ही हो सकते हो अगर ठीक से समझो से, तो जब तक तुम तुम ही नहीं हो जाते तब तक तुम्हें आत्मवान कहलाने का कोई हक नहीं आत्मवान होने का इतनी मतलब है कि तुम उस जगह पहुंच गए जहां तुम अद्वती हो गए जहां तुमने वो जगह पाल दी कि अब अब तुम तुम जैसे तुम ही हो और कोई भी नहीं फिक्र यानी मेरा मतलब ना एक व्यक्ति के जीवन की, की दिशा और लक्ष्य बिल्कुल उसका अपना है। एक मैं तुम्हें बैठने बताऊंट वानगो का नाम हूँ सुना हो, सुना कहा ना वानगो गो का बाप एक चर्च का पादरी और वो चाहता उसका बेटा भी चर्च का पादरी हो जाए और वानगो चित्रकार और चित्र से कोई पैसे नहीं मिलते भूखा मरना पड़ेगा और पादरी का धंधा भी प्रतिष्ठित है पैसा भी मिलता है आदर की है इच्छित है वानगो को पढ़ा लिखा के जबरदस्ती किसी तरह वो पास भी नहीं हो पाता है पादरी की परीक्षा में लेकिन फेल भी हो गया तो भी उसे दूसरे दूर के गांव के चर्च में पादरी की जगह मिल जाती जहां कोई जाने को राजी नहीं वो वहां चला गया छह महीने बाद उसके घर के लोग वहां देखने गए तो चर्च में कोई आते ही जाता नहीं क्योंकि छह महीने में उसने कोई एक प्रोफेशन नहीं दिया बल्कि कोई आ जाता है तो उसको बिठा के मॉडल बना के वो अपना पेंट करता रहता कोई तो अगर आ गया कोई बुद्धा बुद्धी आ गया प्रार्थना नार्था करने तो वो प्रार्थना कर रहा है और वो जो पादरी है वो उसका पेंट कर रहा है अब उसके पास रंग के लिए पैसे भी नहीं तो वो कोयले से ही पेंट कर है फिर उसकी कमेटी को खबर हो गई भाई कहा का पादरी भेजा हुआ है न तो वो कभी बोला एक दिन उसने कभी समझाया बल्कि हम फंस जाए तो वो और दरवाजा लगा कहता है कि थोड़ी देर बैठ जाइए जाएगी अब चित्र बना लू तो वो चित्र बना रहा है तो उसको तो शर्त से निकाल दिया गया, गया। कहा आदमी आ गया इसको बाहर करो तो उसकी कोई जरूरत नहीं कि घर के लोगों ने समझाया कि तुम भूखे मर जाओ तो उसने जो बात कही उसने कहा कि दो बातें मुझे दिखाई पड़ती या तो मैं अपने शरीर को भर लू या अपनी आत्मा को भर लू या तो मेरी आत्मा भूखी रह जाए या मेरा शरीर तो दोनों में से मैंने यही सुना कि शरीर भूखा रह जाए कोई दिक्कत नहीं लेकिन आत्मा को मिलता तो मैं नमस्कार करता हूँ मुझे पादरी नहीं होना वो वो हो जाऊंगा तो मेरा शरीर भर जाएगा लेकिन आत्मा मेरी सजा है। इतनी हिम्मत न हो तो आत्मा नहीं मिलती तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे बड़े बड़े जगत गुरुओं के पास जो आत्मा नहीं वो विंसेंट फानगो के पास हालांकि वो शराब पीता है हालांकि वो व्यक्ष के घरों में भी पड़ा रहता है लेकिन तुम्हारे बड़े से बड़े साधु के पास आत्मा नहीं जो उसके पास है मेरा मतलब समझ रहे हैं तो मेरा मतलब इंडिविजुअल होने की हिम्मत एक व्यवसाय के घर में वो तो उसे किसी लड़की ने कभी कोई प्रेम नहीं किया क्योंकि तो तो वो आदमी अजीब है बहुत सी चीजें होती जिनको प्रेम किया जाता है पैसा हो कतल हो इज्जत हो, हो आदर हो उसके पास कुछ भी नहीं ना उसके पास पैसा है न इज्जत है ना आदर सब जगह अपमानित उसे कभी किसी ने कोई प्रेम ही नहीं किया किसी लड़की ने कभी उससे कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें तो पसंद करती हूं एक लड़की से उसका प्रेम था लेकिन वो उसके चचेरी बहन लगती उसके घर के लोगों ने कहा कि तो शादी हो नहीं सकती इसलिए उस इस घर में आ नहीं बात एक सांझ वो गया सारे घर के लोग खाना खाने के बैठे हुए जैसे वो अंदर घुस गया है लड़की को उठा दिया टेबल फोन लोगो ने एक थाली खाली रह गई है उसने जाके कहा कि कहा है वो लड़की मैं आखिरी बार मिलने आया हूँ तो क्योंकि मैं बिदा दिलूँ मैं जा रहा हूँ उन्होंने कहा कि नहीं उससे तुम नहीं मिल सकते वो यहाँ है भी नहीं उसने कहा वो है तो जरूर क्योंकि थाली एक टेबल पे आधी खाई रह गई है आप सब खाना खा रहे है वो उठाई गई और ज्यादा देर मैं नहीं उससे मिलूंगा सिर्फ एक दफा देख लूंगा आखिरी वक्त दोबारा साथ में लौटू कल का भरोसा भी नहीं उन्होंने कहा कि नहीं किसी शर्त पे हम उसे देखने नहीं जाएंगे और तो कुछ दाव नहीं लगा सकता हूँ आग जल रही है उस आग को उसने अपना हाथ रख दिया उसने कहा जितनी देर में हाथ रखे जा उतनी देर तरफ उसे देख लिया उसका हाथ जलने लगा और हाथ रखा आग घर के लोगों ने उसे धक्का दिया उसके लड़की के बाप ने कहा कि वो इतना पागल है अगर तुम लड़की को सामने ले लिया उसका पूरा शरीर जल जाएगा वो हिलेगा नहीं लेकिन पूरा देखता रहेगा जब तक जिंदा रहे इस आदमी के भीतर कुछ है जिसको हम कहेंगे बहुत ठोस विरोध है ना तुम उसे अलग कर लिया है उसको जिंदगी में फेरिस चला आया है और किसी व्यस्त्या के पास गया हुआ है उस व्यस्त ने उस मजाक में ऐसा कह दिया कि तो तुम्हारा कान बहुत सुंदर है वो घर गया और कान काट के कपड़े में बंद करके क्यूँकी शरीर तो कल खत्म हो जाए कल इसको लोग जला देंगे और इस शरीर में कोई भी चीज सुंदर है किसी ने कभी कही नहीं की तुमने सिर्फ कान की तारीफ की है ये कान तू संभा को बिल्कुल पागल मालूम हो लेकिन तैतीस साल की उम्र में उसमें कोई 200 के करीब प्रिंटिंग छोड़ गया है एक एक की कीमत चार चार पांच पांच लाख रुपए है अब उस वक्त में चार चार पांच पांच पैसे भी नहीं और आज लोग कहते हैं कि वन वॉक से बड़ा चित्रकारी नहीं हुआ और होगा तो सैकड़ों वक्त लग जाएगा अब अगर तुम अगर कोई चित्रकार अब वानघात के पीछे चलने लगे हो कहीं कान काट से दे आए तो बेबकू <laughs> नहीं <laughs> कोई मतलब नहीं होगा वो वही कर सकता है और कोई करेगा तो ना समझी अब महावीर नग्न खड़े हो गए वो समझ में आने वाला ना मालूम कितने ना समझ लंगे घुम रहे उनके पीछे वो बिल्कुल पागल बिल्कुल पागल है उनमें कोई व्यक्तित्व ही नहीं उन्हें पता नहीं खमी क्या कर रहे हैं तो वो केवल नंगे होने की प्रदर्शनी है इससे नहीं और उनके नग्नपन में वो सौंदर नहीं है जो महावीर के लिए क्योंकि वो नंगापन कोई विधान नहीं था किसी वो किसी मौत से आ गया है कपड़े छूट गए वो आदमी नंगा खड़ा है उसे पता भी नहीं कि वो नंगा है इनको पूरी तरह पता है ये अभ्यास कर रहे हैं मैं एक हाँ <laughs> ये बिल्कुल अभ्यास किया हुआ नंगापन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती मैं इधर एक जैन साधु है वो ब्रह्मचारी है वो एक बीना के पास एक छोटी जगह में कहीं रहे मुझे बहुत कहा था कभी आना तो मैं निकल रहा था तो गया दूर जंगल में रहते थे तो मैं जब उनकी झोपड़ी के पास पहुंचने लगा तो खिड़की में तो मुझे दिखा तो वो अंदर नंगे टहल गए जब मैंने दरवाजे जाकर दस्तक भी देखा चादर में तो मैंने उनको कहा कि खिड़की से मुझे दिखाई पड़ा कि आप नंगे थे अपने चादर क्यों लपेटी उन्होंने कहा कि मैं जरा अभ्यास करता हूँ अब मैं मुनि होने का थोड़ी हिम्मत बढ़ाता हूँ पहले अभी अकेले कमरे में नंगा टहलूंगा फिर अपने मित्रों में दो चार दस फिर थोड़ा गाँव में फिर दिल्ली में धीरे धीरे जाएंगे ये अभ्यासित नंगापन है प्रैक्टिस क्या तो मतलब और महावीर न था क्या हो तो दो कौरी का मतलब ही नहीं रहा लेकिन महावीर को करने का कोई कारण नहीं वो उनकी सहज अपने व्यक्तित्व की पहुंच और उसके पीछे जो गया वो मरा तो किसी के पीछे मत हमेशा इसकी फिक्र करना है कि मैं क्या हो सकता <गड़ाँ> हूं और कभी फिक्र मत करना कि दुनिया क्या कहती क्योंकि तुमने ये फिक्र की, दुनिया की कि दुनिया क्या कहती तुम फिर वो नहीं हो सको, मुझे तुम हो फिक्र ही मत करना ये चार दिन की जिंदगी में फिक्र मत करना की दुनिया क्या कहती यही तपस्या कि तुम फिक्र मत करना की दुनिया क्या कहते इससे बड़ा कोई तप नहीं क्योंकि दुनिया पूरे वक्त कहेगी कि ऐसा कमीज पहनो ऐसा कपड़ा पहनो सब ऐसा पहन रहे हैं ऐसे उठो सब ऐसे उठ रहे हैं ऐसे बैठो सब ऐसे बैठ रहे हैं दुनिया तुम्हारे पद पूरे वक्त कोशिश करेगी कि तुम में व्यक्तित्व ना हो क्योंकि व्यक्तित्व खतरना है। तुम समाज के एक अंग रहो बस तुम्हारी आत्मा खोज अपनी तो कैसे तुम खोज सकते हो उसकी बात ना करता वो क्या है जिसको खोजना है उसकी बात नही और बात कर लेकर उठना पड़ेगा क्योंकि इनमें से कुछ भी तुम्हारे इनर एग्जिस्टेंस को कोई चोट नहीं पहुंचाता है इनमें से कुछ भी लेकिन अगर तुम्हें भीतर का कोई पता न हो तो फिर तुम एक पत्नी के पति और एक मकान के किराएदार और एक दफ्तर के नौकर यही रह जाते हो। तुम इसका जोड़ हो अगर भीतर कुछ भी नहीं है अगर भीतर कुछ भी नहीं है तो तुम एक जोड़ हो इन्हीं चीजों का एक लड़के के पिता एक स्त्री के पति एक मकान के किरादार एक दफ्तर के नौकर किसी के मित्र किसी के दुश्मन सिर्फ तुमको इन सब का जोड़ है इन सबको जोड़ दिया जाए तो तुम बन गए लेकिन तुम ये मानने को राजी नहीं होगे कि मैं इन सबका जोड़ भर तुम कहोगे समथिंग मोर ये हूं कि एक पत्नी का पति हूं और एक बाप एक लड़के का बाप और एक मकान का किरा लेकिन मैं भी हूं और वो जो मैं है वो ना किसी मकान का किरायादार है और ना किसी पत्नी का पति है और न किसी बेटे का बाप तुम ये तो कहोगे ना कि मैं कुछ इस सब के अतिरिक्त भी हूं और वो जो अतिरिक्त होना है वही तुम्हारा इनर एग्जिस्टेंस वही तुम्हारा अंतर अन, आत्मा इसका मतलब ये हुआ है मतलब ये हुआ कि हमारे चारों तरफ बाहर के संबंध लेकिन कौन संबंधित है थे उन बाहर के संबंधों अगर भीतर कुछ भी नहीं है और संबंधी संबंध है तब तो कोई संबंधित नहीं है फिर तो कोई संबंधित नहीं है मैं हूं ना मैं किसी का पति हूं तो मैं तो हूं पति होने के अतिरिक्त तब तो मैं पति हो सकाउ नहीं तो पति भी नहीं हो सकता मेरा होना तो जरूरी है ना पति बनने के लिए और अगर मैं पति ही रह गया हूं तो मैंने आत्मा खो दी मेरा वो जो अतिरिक्त होना है वो कायम रहना चाहिए इसका मतलब ये हुआ निश्चित ही हम बाहर संबंधित हैं और हमारे संबंध हमारा जीवन लेकिन हमारे संबंध हमारी आत्मा नहीं और जीवन और आत्मा में इतनी फर्क लाइफ और एग्जिस्टेंस में इतना फर्क हमारे संबंध हमारा जीवन लेकिन हम जीवन से ज्यादा हैं क्योंकि हम संबंधों के पहले हैं संबंधों के बीच भी अलग हैं और संबंध टूट जाएंगे तो भी हम होंगे हम नए संबंध खड़े कर लेंगे तुम एक मकान के किराएदार हो कल तुम दूसरे मकान के किराएदार हो परसों तुम बिना मकान के रास्ते पर खड़े हो सकते हम मकान को इनकार करते बुद्ध ने महल छोड़ा तो जिस जंगल में वो गए वहां के साधुओं ने छोटा झोपड़ा बना दिया वो उस झोपड़े में रात सोने को जा रहे थे और उन्हें ख्याल आया ये क्या हुआ एक साया छोड़ा दूसरा स्वीकार कर लिया इससे फर्क क्या पड़ा उन्होंने कहा कि नहीं इस झोपड़े में मैं नहीं जाऊंगा मैं झाड़ के नीचे ही सो रहा हूं क्योंकि महल से झोपड़े में गया मकान बदल गया लेकिन फिर भी मैं एक मकान का वासी ही रहा ना मैं झाड़ के नीचे सो अभी ये जो आदमी झाड़ के नीचे सो गया ये कल मकान के भीतर भी था वो एक संबंध था ये एक दूसरा संबंध और ये जो भीतर आदमी है ये संबंध बदल ले मेरा कहना यह है कि तुम सारे संबंधों में रहो भागने को मैं कहता नहीं क्योंकि तो भागोगे कहा जहां भी भागोगे नए संबंध निर्मित हो जाएंगे अगर बुद्ध से मिलना हो तो उनसे मैं कहूंगा झोपड़े से भागे तो झाड़ से संबंध निर्मित होगा आप सोए तो कहीं कल तक कहते महल में सोता हूं अगर झोपड़े में सोते तो कहते झोपड़े में सोता हूं आज कहोगे की झाड़ से नीचे सोता हूं सोगे तो झा से संबंध बनेगा झोपड़ी से बनेगा न बनाओगे तो आकाश से बनेगा जाओगे कहाँ अगर पत्नी को छोड़कर भाग जाओगे कल एक शिक्षा मिल जाएगी उससे संबंध बनेगा बेटे को छोड़ के भागोगे कल एक शिष्य मिल जाएगा उससे संबंध बनेगा जाओगे कहाँ होने का मतलब ही संबंधित होना है तो हो ही नहीं सकते तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सन्यासी पागलपन में पड़ा हुआ है वो कहीं भी जाएगा वो फिर संबंधित हो जाएगा इधर घर था उधर आश्रम होगा इधर परिवार के लोग थे वहां एक नया परिवार होगा आश्रम का परिवार होगा मगर ये जारी रहेगा क्योंकि मैं हूं और तुम हो और चारों तरफ सब हैं तो हम किसी न किसी रूप में संबंधित होंगे हम बच नहीं सकते हमारे संबंध निगेटिव भी हो सकते हैं तो भी हम संबंधित होंगे जैसे समझ लो कि इंदौर में इलेक्शन होगा और मैं वोट करने नहीं गया तो भी मैं जुम्मेवार हूँ जो आदमी चुनता है उसके लिए क्योंकि तो तो मैंने वोट नहीं किया हालांकि लेकिन हो सकता है मेरे वोट करने से वो आदमी नहीं मेरे वोट ना करने से वो आदमी आ गए भाग सकता नहीं हूँ अगर आप कमूनी वोट नहीं कर रहा है तो इससे यह समझ ले कि वो वोट करने से बच गए वो वोट भला न करे लेकिन वो जो आदमी चुना जा रहा है उसके जिम्मेदारी उसकी है वो चाहे घर में बैठा रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है इस वक्त में जो हुकूमत चल रही है मैं जिम्मेवार हूं मैंने कभी वोट नहीं किया लेकिन मैं जानता हूं मैं जिम्मेवार हूं इससे सवाल नहीं उठता चाहे हम निगेटिवली रिलेटेड हूँ रिलेशन तो अंतर संबंध तो अनिवार्यता है जीवन है इसलिए भागने का कोई सवाल नहीं अब सवाल यह है कि क्या इन अंतर संबंधों के बीच हम उसे खोज सकते हैं जो संबंध मात्र नहीं है वो तो जो बींग उसे खोजा जा सकता बल्कि मेरा अपना कहना है वो तो उसे संबंधों में जितनी सरलता से खोजा जा सकता है संबंधों से, बात से नहीं खोजा जा सकता आज जब तुम रात अपनी पत्नी के गले में हाथ डाल के प्रेम की बातें करने लगो तब तुम देखना ये जो तुम प्रेम की बातें कर रहे हो और ये संबंध की बातें कर रहे हो इसके अतिरिक्त भी तुम कुछ हो कि नहीं और तब तुम पूरी तरह पाओगे की एक, एक पत्नी है और एक पति है और मैं भी हूं वो पत्नी बिल्कुल नहीं है वो मामले और है मैं कल नफरुद्दीन की बात कह रहा था रात, उसका एक राजा की पत्नी से प्रेम था वो फकीर एक रात वो उस पत्नी से विदा ले रहा है उस राजा की पत्नी से वो तीन बजे है और उस गांव को छोड़ रहा है उस स्त्री से कहता है कि सुबह से सुंदर स्त्री मैंने कभी नहीं देखी तुझे ही चाह ही सब कुछ वो स्त्री तो हमके तो फूल हो गई नफरुद्दीन जैसे आदमी ने यह बात कही और तभी उसने कहा कि तू फूल मच जा क्योंकि ये बातें मैं और से भी कह चुका मैं ये बातें और स्त्री से भी कह चुका हूँ और वायदा नहीं करता कि आगे नहीं कहूंगा आगे भी कहूंगा और जो भी स्त्री मिलती उससे ये कहता हूँ तो तो फूल मत जाना अब तो नफरुद्दीन बहुत अद्भुत आदमी वो जो जो घटना थी उस घटना को उसने दूसरा विस्तार दे दिया उसने कहा कि मैं अलग हूं घटना और ये बातें मैंने औरों से भी कही ये बात औरों से भी कहूंगा और ये बता तो उसने ये भी बता दिया कि ये जो कहने वाला है इससे भी अतिरिक्त उसके भीतर एक कौन सा जो भी जानते हैं ये तो रोज कह रहा ना मालूम किस किसके से क्या कह रहा है हमारे संबंधों के बीच में धीरे धीरे उसकी खोज करनी चाहिए जो संबंधित नहीं है, असंबंधित असंग। वो जो असंग खड़ा हुआ है संबंधित होते हुए जब तुम चल रहे हो रास्ते पर तब भी तुम्हारे भीतर कोई है जो नहीं चल रहा जब तुम मुझे सुन रहे हो तब भी तुम्हारे भीतर कोई है जो नहीं सुन रहा जब तुम प्रेम कर रहे हो तब भी तुम्हारे भीतर कोई है जो नहीं प्रेम कर रहा जब तुम लड़ रहे हो तब भी तुम्हारे भीतर कोई है जो तो नहीं लड़ रहा सारे कमिटमेंट के बीच कोई अनकमिटेड पॉइंट है और उसी का नाम बींग उसी का नाम आत्मा और उसकी खोज जारी रखनी चाहिए और उसको भागने की कोई जरूरत नहीं अपने सारे संबंधों में ख्याल रखो कि मेरे भीतर कोई असंबंधित भी है क्या अगर है तो उसकी कॉन्सिप्वेंस बढ़ाया चलेगा और तब तुम पाओगे की जिंदगी एक नाटक होगी और जिंदगी एक अभिनय हो गई और तब तुम पाओगे कि अच्छा हो कि बुरा है कि दुख सफलता मिले की असफलता यश मिले की अभ्यस तुम्हारे भीतर एक बिंदु है जो बाहर ये बिंदु हमेशा आउटसाइडर है वो जो तुम मुस्तते हो क्या आप इनसाइडर के आउटसाइडर ये बिंदु हमेशा आउटसाइडर ये कभी भी इन नहीं है ये कभी भीतर आए नहीं वो हमेशा बाहर पड़ा है जिसको पुराने शास्त्रों ने कुटस्थ आत्मा कहा है वो आउटसाइडर वो जो हमेशा ही बाहर यानी तुम कुछ भी उपाय करो वो भीतर होते ही नहीं तुम कुछ भी उपाय करो तुम उस बिंदु को भीतर लाई नहीं सकते अगर तुम किसी की हत्या भी कर रहे हो अब हत्या बहुत ही टोटल एक्ट क्योंकि तो जब तक कि कोई पूरी तरह से न भर जाए कोई किसी की हत्या नहीं करता क्या करने का मतलब तुम पूरी तरह से डूब गए तब तुम करते लेकिन हत्या करते क्षण में भी तुम्हारे भीतर एक है जो देख रहा है कि तुम हत्या कर रहे हो और अलग उस क्षण में भी अगर तुम जाग देखो तुम पाओगे कि तुम हत्या भी कर रहे हो और तुम्हारे भीतर तुम जा इस जो निरंतर बाहर है और बाहर ही है और भीतर नहीं हो सकता इसका बोध जितना बढ़ता चला जाए उतना उतना कहना चाहिए कि तो के निकट पहुंचने लेकर और जब ये पता चल जाए कि कोई बाहर है तो फिर भीतर होना एक नाटक हो गया और एक खेल हो गया और एक मौज हो गया, और एक मजा हो गया फिर तुम इनसाइडर हो सकते हो उसमें कोई फिर कोई उसमें कोई कठिनाई नहीं फिर तुम पति हो सकते हो तुम दुकानदार हो सकते हो तुम दोस्त हो सकते हो तुम दुश्मन हो सकते हो और वो सब खेल और तुम उसी तरह खेल रहा है जिससे कोई खेल खेलता। खेल रहा उतना ही। मगर वो जो आउटसाइडर है, वो जो बाहर खड़ा हुआ बिंदु है वो स्पष्ट से स्पष्ट होते जाना चाहिए और ध्यान जिसे मैं कहता हूं उसे ध्यान में इसी को कहता हूँ कि भीतर रहते हुए जगत के वो जो सदा बाहर है उसको जानने की प्रक्रिया का नाम ध्यान सब भीतर होते हुए जो सदा बाहर हम सब भीतर हैं और बाहर भी लेकिन भीतर में हम इतने भूल जाते हैं कि बाहर होने का हमें कोई पता नहीं इसलिए हम बहुत दुख उठाते हैं यार दुख उठाते हैं यानी वो मामला ऐसे ही है जैसे कि कोई आदमी अभिनय कर रहा हो और भूल जाए। मुझे किसी ने सुनाया? और वो जो जावण बना है और वो जो स्त्री सीता बनी है रामलीला शुरू हुई है अब वो स्वयंवर हो रहा है रावण भी वहां आया हुआ है, लेकिन खबर आई है कि लंका में आग लग गई है खबर आती मस्ता लंका में आग लगी तो रावण चला जाता है इस बीच राम का स्वयंवर हो जाता है। वो बाहर चिल्ला रहे कि लंका में आग लगी और रावण ने कहा कि लगी रहने दो आज तो हम स्वयं कराते ही जाएंगे रावण बना था आदमी उसने कहा लगी रहने दो आज तो हम स्वयं करके ही जाएंगे अब बड़ी मुश्किल फैल गई क्योंकि तो मामला ये है कि ये आदमी अगर ना हटे यहाँ से तो सारी रामलीला खत्म हो गई आगे आगे का, का फिर उपाय ही नहीं है और उसने कहा की कहाँ है धनुष्मान लाभ हम तोड़े देते और उसने तो उठ के उस जनक के सामने धनुष्मान रखा है उसने तो छोड़ दिया अब क्या करूँगी अब बड़ी मुसीबत हो गई अब तो ये हो गया की होगा क्या इसके आगे कि सीता का वरण करो उससे धनुष्मान छोड़ दिया तो वो जनक जो था वो बहुत बुद्धिमान बूढ़ा था गाँव का उसने जोर से चिल्ला के कहा कि काफी ये तुम बच्चों के खेलने का धनुष्मण खाला है शिव जी का धनुष्वान कहाँ है जल्दी से पर्दा डराया उस आदमी को धक्का दे के बाहर निकाला वो पता चला कि वो जो था उसका उस स्त्री से प्रेम था वो जो जो सीता बनी थी तो वो ये भूल ही गए थे मामला की नाटक चल रहा है वो तो अपने उस साल में आ गए थे कि ये मौका का है कोई ये मौका मिला नहीं था ये मौका मिल जिंदगी क्यों करनी और अपने घर जाओ नाटक डॉक्टर ना नहीं रहा था ना ये जो चारों तरफ हमारी जिंदगी है वो अगर हमें बाहर के बिंदु का बोझ हो जाए तो एकदम नाटक हो जाए ये ऐसे हो जाएगी कि तो तुम पूरे रस से भी इसको करोगे और पूरे वक्त बाहर रहोगे और नहीं कुछ होता है तो कुछ, कुछ परिणाम कोई चिंता नहीं कोई नहीं तो एक ही साथ इंसाइड और साइड और आउटसाइड होना ही कला है जीवन अभी तक दो तरह के लोग है इन साइडर से वो कहते हैं हम कैसे बाहर गए हम तो बोलते हैं पति है बच्चा है इसमें कहां से बाहर एक ये दूसरे ये कहते हैं हम सब पत्नी होती छोड़कर बाहर आए हम तो बाहर हो गए हम भी इधर जाते हैं ये दोनों तरफ ऐसा सन्यासी चाहिए जो ग्रस्त हो सके ऐसा ग्रस्त चाहिए जो सन्यासी हो सब धर्म की पूरी की पूरी हाँ ये सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द हैं, इसलिए इनको अगर उपयोग करिए तो बिल्कुल है सब्ता लेकिन जिस आनंद को आप पाने वाले हैं जिस आनंद को मैं पाने वाला हूं तो कहना चाहिए आनंद नंबर एक आनंद नंबर दो आत्मा नंबर एक आत्मा नंबर दो आप मेरा पता सुझे ना ये जो शब्द है ये तो बिल्कुल एक से है की आनंद को पाना जीवन का लक्ष्य कैसे कोई हर्जा नहीं है लेकिन आप जिस भांति से ये आनंद पाएंगे उस भांति से आप ही पा सकते हैं लक्ष्य तो है नहीं अभी अभी तो वे वे है अभी लक्ष्य लक्ष्य अजात तो मामले खत्म हो गया और जिस दिन लक्ष्य आएगा उस दिन तो आप ही नहीं बचोगे वो तो वे पर ही आप हो यानी ये ध्यान रखना कि ये जो ये जो जीवन का राज है पूरा का पूरा रास्ते पे जब तक आप हो, पहुंच रहे हो जब तक तभी तक आप हो पहुंच गए कि आप खत्म फिर तो आप वहां हो ही नहीं न वहां मैं हूं न कोई और है वहां और जहां तक हम हैं वहां तक हम बिल्कुल अलग अलग है हमारा आनंद भी अलग अलग है दुख भी अलग अलग है सुख भी अलग अलग है हमारी चिंता भी अलग अलग है हमारा सब होना अलग अलग है और जहां सब एक हो जाएगा वहां सब एक इसीलिए हो जाएगा कि आप ही नहीं बचोगे मैं भी नहीं बचूंगा। जैसे मेरी मतलब आप समझिए, गंगा जा रही है और नर्मदा जा रही है और गोदावरी जा रही है और कावेरी बागी चली जा रही है सबके अपने रास्ते हैं अपने पहाड़ हैं, अपने प्रपात हैं, अपना मार्ग है न गंगा का रास्ता गोदावरी का रास्ता न गोदावरी का रास्ता गंगा का रास्ता जब तक गंगा गंगा है तब तक अलग है और जैसी समुद्र में भी गंगा नहीं रह गई गोदावरी गिर गोदावरी नहीं रह और वहां गिर के न कोई रास्ता है न कोई गोदावरी न कोई गंगा है तो जो चरम परिणति है जो अंतिम पहुंचना है वो पहुंचने की तो बड़ी अद्भुत बात है क्योंकि वहां पहुंचने वाला खत्म हो जाता है पहुंचता है और खत्म हो जाता है और जब तक पहुंचने चल रहा है तब तक आप अलग है मैं अलग इसलिए जो तथ्य की बात है वो ये है कि हम जाने कि हम अलग हैं और वो जो अंतिम चरम बात होगी उसको तो करने का कोई मतलब नहीं है वहाँ तो कोई बस्ता नहीं वहाँ तो गए और गए आप भी गए और मैं भी गया और जब तक आप है तभी तक तो हम पूछ रहे हैं की जीवन का लक्ष्य क्या है जब तक मैं हूँ तब तक मैं खोज रहा हूँ जीवन का लक्ष्य क्या है तब तक हम बिल्कुल अलग, अलग अलग और ये जो मेरा जोर है जो मेरा जोर है कि आप अपने ही खोजे ये इसीलिए जोर है कि आप अपने खोजे तो आप जरूर पहुंच तो जाएंगे उस सागर तक जहां आप नहीं रह जाएंगे और उस सागर के लिए ना तो आनंद कहा जा सकता है और न सत्य कहा जा सकता उस सागर के लिए कोई नाम देना संभव नहीं ये सब रास्ते अप्रोच के ही नाम सब बीच के नाम वहां कोई नाम नहीं जी हाँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो आपके भीतर छिपा है जो अंत में रुका है जो अंत में मिलेगा उसे कैसे पाया जा सकता है उसकी विधि की चर्चा हो सकती लेकिन वो क्या है कोई दूसरा उसे आपके लिए निर्धारित नहीं करेगा ये तो मैं कह रहा हूं उसकी विधि की चर्चा हो सकती अनंत तो होने ही वाली है लेकिन चर्चा से वो विधि की चर्चा से आप अपनी विधि को खोजने में सहयोग पा सकते हैं अलग अलग भी होने वाली हम रास्ते पर चलते भी हैं तो मैं भी चल रहा हूँ आप भी चल रहे फिर भी हम अलग अलग चलते हैं। अगर एक अंधे आदमी से पूछे तो वो बता देगा कौन आ रहा है पैर की आवाज सुनकर दो आदमियों के पैर का जो चाप है वो तो बिल्कुल अलग अलग होता है एक सन्यासी है अंधे है कोई दस साल पहले मुझे मिले और दस साल बाद अचानक वो ट्रेन में थे नीचे की बस पर जिस स्टेशन से मैं चढ़ा ऊपर थोड़े अंधे है जैसे मैं चढ़ा तो ना तो मेरा किसी ने नाम लिया ना कुछ इतना बात कर था जो लोग छोड़ने आए मैं लेटने लगा तो उन्होंने मेरा नाम लिया और कहा कि आप है क्या ने ने आपको कैसे पता चला उन्होंने तो कहा आंख न होने से अब तो आवाज से पहचानता तो हूँ आवाज भी ख्याल रखता आवाज़। अंधा आदमी आपके पैर की चाप पहचानने लगता है कौन आ रहा है क्योंकि पैर के चाप की सब अलग अलग चापे चलते हैं दोनों विधि भिन्न भिन्न होगी बिल्कुल एक हो तो भी भिन्न भिन्न हो हम भी भिन्न भिन्नता पर मेरा जोर इसलिए है कि किसी दिन आप अभिन्नता पे पहुंच जाएं और अगर आपने पहुंचे पहले ही अभिन्नता कायम करने की कोशिश की तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे बिल्कुल ही लेकिन आप अलग तरह से छोड़ेंगे आप अलग तरह से छोड़ेंगे और जो छोड़ेंगे वो दूसरा है आपका जो ये छोड़ेंगे वो दूसरा है दोनों तो कॉमन दिखाई पड़ेगा कि की दोनों के लिए चोर सन्यास सन्यास मामला बहुत अलग है और दोनों की छोड़ने की प्रक्रिया अलग होगी क्योंकि चोरी और ढंग से पकड़नी पड़ती है सन्यास और ढंग से पकड़ना पड़ता like. शब्दों में तो बिल्कुल ठीक ऐसे लगेगा कि छोड़ देना एक घटना कहूं ने एक रात उनका नियम था रोज़ कि रोजरी प्रवचन जब रात का होता तो वो कहते कि अब रात का काम में रात के काम में लग जाओ तो रात का काम ये था आखिरी ध्यान और फिर वित्रांत सब रोज रोज ये कहना की ध्यान करो फिजूर था रात्रि का आखिरी काम करो उस दिन चोर भी आया था रक्षा भी आई जैसे उन्होंने कहा कि अब रात्रि का आखिरी काम करो भिक्षु को तो सोचे कि चलो ध्यान करें चोर ने सोचा बड़ी देर हो गई रात का वक्त हो गया अपना काम शुरू करें कहा की झंझट में कहा की बातों में पड़े वैश्या ने सुना उसे ख्याल आया कि धंधे का वक्त चूका जा रहा है जाऊं अपने रात का काम करूँ दूसरे दिन सुनो बुद्ध तो ने कहा की भिक्षु तुम्हें पता नहीं रात मैंने एक ही बात कही थी लेकिन एक ही अर्थ नहीं निकला नहीं। चोर ने समझा की जाऊं चोरी करूं एक व्याख्या ने समझा कि जाऊ दुकान खोलू तुमने समझाया कि जाए ध्यान करें और मैंने एक ही बात कही की रात का शब्द तो एक ही है तो मन अलग-अलग है। -अलग मेथड की भी जो मैं बात करूंगा वो एक ही करूंगा लेकिन वो आपके साथ अलग अलग हो जाने वाली ये ध्यान में रहे तो धीरे से आप अपने अलग मैथड को खोजने में सुविधा होगी और अगर ऐसी जिद कर ली जो कह दिया उसको लकीर के फकीरों के पूरा कर देना तो उसमें खतरा हो जाए तो उसमें खतरा